पदपाठम ये पवित्रर्चिषि अ्रम ते पवित्रर्चिषि अत आम तेन पुनी ते ने अग्ने अग्नेततम अंत आ ब्रह्म तेना पुनीहि न